सत्यवती व्यासो ममतम क्ष जग्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव वन्दे हम वंदेह श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवां श्रीरूप श्री साग्र जात सहगण रघुनाथ सजीव साइम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधापादा सह गण ली विशाखान्विता आजाबितभुज कनकावद संकीर्त नैक कमलाय संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण वंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्म कौरंगीदूष भक्षोज प्रणीक्रतेसति स्नग्धोंगस्व काश्मीर तलशोणिमो परितने कस्तूरीका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकालहरीव्याज मतन्वते नाराएण नमस्कृत्य नरम चम देवी सरस्वती व्या तयमदी नारायणा नम नय नम नरोत्माय नम दिव्य सरस्वत नम व्यासा नम नमो धर्माय महते नम कृष्णा वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना वाछाकुभ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो रघुनाथदासजीव मे कृतमतेर्दयांद्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म तो लाल की जय कृष्ण पर मंगल श्रीमद माधव महोत्सव महाकाव्य जिसमें द्वितीय सर्ग में पूर्व प्रसंग में श्रीकिशोरी जो है जब श्री श्याम के लिए अभिसार कर रही हैं श्याम की कुंज में सारी सखियाँ आपके पास में हैं और श्री प्रियाजू आप श्री ललता जी से प्रयास करती हुई चल रही हैं श्री विशाखा जो हैं उन विशाखा से कह रही हैं बोले आज सखी तू इस निकुंज मंदिर में जहा प्यारे हो इस निकुंज मंदिर में तू प्रवेश कर तू प्रवेश करेगी तो चिंता मत कर तेरे साथ में ललता है ये ललता तेरी रक्षा करेगी यदि ललता जो है वो मानो शाम सुंदर के चंचलता को रोकने में समर्थ समर्थ नहीं हो तो हम सब हैं हम सब भी नहीं हो तो तेरे हाथ में ये कमल है इस कमल कमलुरूपी गला से श्री श्याम सुंदर की चंचलता का तू वारण करते हुए बिराइमान हुआ होना जो तेरी भ्रूलताएं हैं वो भ्रूलता ही श्याम सुंदर को रोकने में समर्थ होगी छप्पनवे श्लोक में पूर्व प्रसंग में ये ल, आ, ललता श्री विशाखा के साथ में श्री राधा रानी की हंसी हो रही है और हंसी करती हुई कह रही हैं कि ताम कुंज लीनाम यदवाधूरता परामृशेत आले विलास मत् तदा अंभोजगदा क्षिपति न पौरुषम तास पूर्व <coughs> के अभी सखी तो कुंजलीना जले वाशूर्ता वो धूरते श्याम सुंदर ये प्रीतिम वचन है जो अपनी चंचलता को छिपाए नहीं, नहीं छिपाने का प्रयत्न करे उसका नाम है धूर्त और छिपाने पर भी जिसकी चंचलता सामने प्रकट हो जाए वो है शठ तो ये मान में धूर्त और शठ दो प्रकार के नायक हैं धूर्त वो जो कि अपने चंचलता को छपाने का प्रयत्न करे वो धूर्त झूठा बहाना बना करके जो अपनी चंचलता को प्रकट करे छपाए वो धूर्त, परंतु जो छपाने का भी प्रयत्न नहीं करे और ढीठ बन करके जो नायिका के सामने आ जाए उसका नाम है शटनायक तो यहां पर धूर्त कह करके श्री श्याम सुंदर उनके साथ में प्रणय मान श्री किशोरीजू प्रकट कर रही हैं कि तवाम कुंज लीलाम यदि अरि विशाखा जिस समय तू कुंज में प्रवेश करेगी उस समय सधूरता परामर्शित यदि वो धूर्त तेरा स्पर्श करना चाहे तेरे मना करने पर भी तेरा स्पर्श करना चाहे परामर्शित तो दाली बिलास मत मतता क्योंकि वो श्याम सुंदर बिलास में मत वाले हैं तदा तुम अंबोज गदाम क्षपंती तो चिंता मत कर तेरे हाथ में ये कमल रूपी गदा है तो सही इस गदा का तू श्याम सुंदर के ऊपर प्रहार करना और इस गदा के द्वारा श्याम सुंदर की चंचलता को तू रोकते हुए विराजमान होना तदा तुम अंबोज गदाम क्षपंती न पौरुषम संतनता से पूर्व बोले अजी सखी जैसे तैने पहले अनेक अनेक बार अपने पराक्रम को प्रकट किया था ऐसे क्या अब तू अपने न पौरुषम संतनता अपने पौरुष का अपने पराक्रम का सं, संतनता से माने विस्तार नहीं करेगी अर्थात अपने तनु विस्तारे धातु है उसका सम्यक प्रकार से तू विस्तार नहीं करेगी अर्थात अपने पराक्रम का तू विस्तार करती हुई विराजमान होना तो चिंता करने की बात थोड़ी है तू कोई अकेली थोड़ी है तेरे पास में अस्त्र भी तो है निज्का बल भी तेरे पास में विराजमान है इसलिए अभी सखी घबराने की जरूरत नहीं है और हम सब तेरे साथ में हैं अन्य समय पुनः अंगनाश ना वरालि हर हरे हरेपिही तथा अर रहो अर्पयि रोह जुषस्व ऑबृत अन्या सबयु यून बोले अभी सखी अन्य समय युहु पुनः अंग नाशेत यदि अन्य अंगन अन् भी तेरे पास में आ जाए अन्य समय समु पुनः अंग ना चेत यदि अन्ना भी तेरे पास में चलिया तो अरी सखी समय समु पुनः अंग ना चेत यदि अन्नाएँ तेरे पास में चली जाएँ तो एनाम हरती तो अरी सखी तू बहाने से उन अन्य अंगनाओं को विदा कर देना अर्थात तू जिस समय श्याम सुंदर के पास साथ में विलास करने के लिए नुकुंज मंदिर में प्रवेश करे उस समय यदि अन्य अंगनाएं तेरे पास में आ जाएं, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है तू तो बड़ी चतुर है कोई बहाना बना करके इन जो दूसरी जो गोपियां आई है उन गोपियों को कहीं तरका देना उनको अपने पास में मत रखना उनको हरे हरेयू उनको तू दूर सरका देना तो अन्य समय पुनः अंगनाश्चे यदि अन्य अंगनाएं कोई आए तो एनाम नाम हरंति तो तू उन अंगनाओं को हरंतिम माने दूर सरका देना अर्थात बहाने बना करके उनको तू दूर सरका देना उनको विदा कर देना और हरे अपया श्री हरि जो हैं उनसे उन, उन अंगनाओं को अपया माने दूर कर देना उनको सरका सर का देना और अरी सखी तवाप चंद्रावलिम अर्पित्वा रहो और तू परम पराक्रम धारण करके विराजमान हो अरी सखी तू चंद्रावली का प्रयोग करते हुए चंद्रावली का तात्पर्य है अपनी नखावली उन नखावली का श्यामसुंदर के ऊपर प्रयोग करते हुए अर्थात श्यामसुंदर के साथ में तू हस्ता हस्ती दंता दंती मुखामुखी बक्षा बक्षी नखी करते हुए श्री श्यामसुंदर को पराजित कर देगी चंद्रावली कहते हैं नख तेरे जो नक्षंद्र हैं, उन नक्षंद्र का श्री के ऊपर तू प्रयोग करना। सखी अर तेरे पास में तो बड़े आयुध हैं। कोई श्यामसुंद्र से युद्ध करने में यह थोड़ी है कि तू निराध नि है ऐसा नहीं है तेरे पास में अनेक अनेक आयुध हैं। तेरे पास में जो दस चंद्रावली है उन दस चंद्रावलियों का प्रयोग करते हुए श्याम सुंदर के ऊपर नखावली का प्रयोग करते हुए उनको तू पराजित कर देना ये परिहास के सखियों के परिहास के वचन है श्री ललता श्री विशाखाजी से से ने कह रही हैं कि तवाप चंद्रावलि अर्पित्वा तू श्याम सुंदर के ऊपर अपने चंद्रावली रूपी जो बाण है चंद्रावली एक प्रकार का बाण है उस चंदावली का प्रयोग करते हुए रहो जोस्व सखी तू श्याम सुंदर का सेवन करते हुए विराजमान होती होना छिप करके तू श्याम सुंदर का के साथ में श्याम सुंदर की संपत्ति श्याम सुंदर का जो वृंदावन है उस वृंदावन की साम्राज्ञी बनकर के श्याम सुंदर की सामाजिक साम्राज्ञी बनकर के तू वृंदावन का उपयोग करना रहो एक में श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का भोग करती हुई तू विराजमान होना पुनः सुन लें अन्य समय पुनः अंग नाश चयी यदि अन्य अंगनागण भी तेरे पास में यदि उस समय नुकुंज मंदिर में आ जाएं और वे एकांत मिलन में यदि बाधा डालने वाली हो तो उन अंगनाओं को भी एनाम हरंतिम उन अंगनाओं को वहां से दूर कर देना अर्थात कोई बहाना बना करके उनको कहीं भेज देना क्या सखी तुम वो जो दूर वृक्ष है ना उनके पास से पुष्प चयन करो मैं अभी आती हूं ऐसा कहकर के उनको दूर सरका देना तो एनाम हरंतिम हरे अपया इस प्रकार हरीश के पास में अपया माने उनको दूर हरी से दूर सरका देना हरे अपया और श्री हरी जो है उनके पास में तू ही अकेली विराजमान होना और जितनी भी सखीगण है उन सबों को विदा कर देना और तबाप चंद्रावली मर पर इतवा और तू ही श्री श्याम सुंदर को उस समय चंद्रावली का अर्पण करते हुए अर्थात तेरे पास में नखरूपी जो बाण हैं, उन नखरूपी बाणों का श्याम के ऊपर प्रयोग करते हुए अरी सखी रहो जुशस्त में रहमन एकांत एकांत में तू श्याम का सेवन करती हुई उनके माधुर्य का आस्वादन लेती हुई विराजमान हो और तुम अपावृत ही वो अरी सखी तू अन्यों से आवृत हो करके अपनी संपूर्ण रूप माधुरी उनको श्री श्याम सुंदर को समर्पित करती हुई अपावृत माने तू जो लज्जा है उस लज्जा संकोच को भी प्रेम के आवेश में लज्जा संकोच को भी दूर करती हुई श्री अपावृत होकर के माने उन्मुक्त होकर के तू श्री श्याम सुंदर की सेवा करती हुई विराजमान हो उनके माधुर्य का आस्वादन लेती हुई तू विराजमान हो तो अपाभृत ही वो आवृत होकर के नहीं बल्कि अपावृत होकर के तू श्यामचुंदर के माधुर्य का आस्वादन ग्रहण कर संगम न चांगी कुर्ते कुम प्राणाल बरपंकजाक्षे नती नाम कुलशील तेनो वृत्वा सख माद्र शिव ऐसा कहते हुए श्री किशोरीजू सखी को श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करना चाहती हैं सखी को अभिसाल कराना चाहती हैं और कह रही हैं कि संगम न चांगी कुर्ते कुस्तम बोले अभी सखी ऐसी क्या बात हो गई तू श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करना क्यों नहीं चाहती है अश्री विशाखा जी में सहज लज्जा उत्पन्न हुई तो श्री विशाखा यदि लज्जा को धारण करें तो उससे मैं हंसी करती हुई कह रही है कि संगम न नरि सखी वा माने अथवा संगम अंगी न कुर्ते कुस्तम तू शाम के साथ में मिलन को क्यों नहीं स्वीकार करती है प्यारे के साथ में मिलन को स्वीकार करना क्योंकि प्राणाली अरे सखी तू हमारी प्राण सखी है तू हमारी परम प्रिय होकर के विराजमान अरे मेरी प्राण होता सखी तू श्याम सुंदर के साथ में संग क्यों नहीं स्वीकार करती है तस्मिन बर पंकजाक्ष श्री श्याम सुंदर पंकजाक्ष कमल सरी के नेत्र वाले हैं उन श्री श्याम सुंदर में तू अपनी प्रीति क्यों नहीं प्रकट करती है उन श्याम सुंदर के साथ में तू अंग संग क्यों नहीं स्वीकार करती है नत्व सती नाम कुलशील रुद्धा बोले अरी सखी बोले अरी सखी तू क्यों नहीं श्याम सुंदर से मिल रही है तो वो सिदाधर उत्तर देती हुई कह रही हैं बोले अरी सखी प्यारे से मिलना श्याम सुंदर इतने गुणशाली है कि उनसे मिलने के लिए कोई भी सहज उत्सुक हो जाएगी परंतु अरी सखी क्या बताऊं मैं तो लज्जा रूप के कारण एकदम व्याकुल हो रही हूं कि नत्वम सती नाम कुल शीलतेन व्रतेन रुद्धा हाय ये लज्जा ये लोकलाज ये कुल ये धर्म मर्यादा ये कहीं ना कहीं श्यामचंद्र के साथ में मिलन प्राप्त करने में हमको बाधा देने वाली है अरी सखे तू इस लज्जा लोक वेद की मर्यादा इनका त्याग करके अरी सखे प्यारे के साथ में मिलन प्राप्त कर प्यारे के साथ में मिलन प्राप्त कर ये लज्जा हाय मेरा त्याग नहीं कर पा रही है मेरे बंधन को पैरों में अभी भी ये बंधन बनकर के विराजमान है परंतु तू तो मैं जिस कार्य को नहीं कर सकी ऐसे लज्जा का त्याग करके हाय इस रूप माधुर्य से श्याम सुंदर की इस अपूर्व प्रेम सेवा से जो जीवन का परम परम लक्ष्य है ऐसी प्री की सेवा से तू अपने आप को वंचित मत कर मत कर तो नत्वम सती नाम कुलशील व्रतेन रुद्धा ये कुलशील वाली जो सतियों का जो व्रत है वह व्रत तेरे मार्ग में बाधा डालने वाला न बने न बने अरी सखी कौन सी ऐसी कुलांगना होगी वृज की जो श्याम के साथ में मिलन प्राप्त करना नहीं चाहे इसलिए तू सतियों के कुलशील से वृद्ध से अवरुद्ध नहीं है सखी मादृशी वो हाय ये लज्जा मुझे श्याम का अपलक मुखदर्शन कर सकने में भी योग्य नहीं बनाती प्यारे का दर्शन करते हुए भी लज्जा आ जाती है विवेक आ जाता है तो उस समय नयन भटकर के मैं प्यारे की रूप माधुरी का भी दर्शन नहीं कर पाती हूँ परंतु तो अदी सखी तू इस लज्जा को दूर कर दे तू श्यामचंद्र की रूप माधुरी का अपूर्व रूप से पान करते हुए प्यारे की सेवा कर ये प्यारे का स्वरूप ही ऐसा है जो कि सेवा करने योग्य है कौन ऐसी होगी जो श्री श्याम सुंदर की सेवा करना नहीं चाहेगी हमारे जीवन का परम लक्ष्य प्यारे की सेवा करना ही है ऐसे शुद्ध प्रेम उस शुद्ध प्रेम में डूब करके श्री किशोरी जी आज अपने हृदय के भाव को सखी के ऊपर आरोपित करके निरूपण कर रही हैं, है तो निज भाव परंतु तो उसको सखी के माध्यम से कहीं आरोपित करके निरूपण करना चाहती हैं कि अरे सखी आह प्यारे हमारे सर्वस्व धन हैं परंतु तो ये लज्जा हमको प्यारे की सेवा करने में बाधक बन करके बीच में अवरोध उत्पन्न करने के लिए उपस्थित हो जाती है अरे सखी मैं तो ये कहूंगी कि अरे लज्जा तू दूर हट जा मेरी सखी के पास से तू दूर हट जा जिससे वे श्याम सुंदर की सेवा कर सके तो संगम को तस्तुम, अरे सखी हाय हाय इस विवेक लज्जा इनके कारण कहीं प्यारे के संग को तू स्वीकार जो नहीं कर रही है यह उचित नहीं है इस समय लज्जा विवेक दोनों का त्याग करके प्यारे का मुख दर्शन कर प्यारे की सेवा करने के लिए तू चा सखी इस कुंज कुंज में प्र, में प्रवेश प्रवेश कर कर ये विशाखा से श्री किशोरी कह रही है। कि कुछ या व नयन चकोरी हर मुख चंद्राम पेवती ये मिलन के समय अरी सखी लज्जा और विवेक इन दोनों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है अरि लज्जा तू भी दूर हो अरे विवेक तू भी दूर हो जा जिससे श्री प्यारे की हम सर्वात्म सेवा कर सके यहां किसी में निःसुख तो कामना है ही नहीं काम का तो प्रसंग ही नहीं है निःसुख का तो केवल प्यारे को सुख देने की अभिलाषा ही इनमें एकमात्र विराजमान है और उसी अभिलाषा को धारण करके कह रही हैं कि अरी सखी लज्जा विवेक इन दोनों का श्राद्ध करके इन दोनों को लांजलि प्रणाम करके अरे सखी तू जल्दी से श्याम सुंदर की सेवा कर सेवा कर तू बड़ भागनी है जो श्याम सुंदर की सेवा करने का तुझे सौभाग्य प्राप्त होगा इसलिए संगम बांगी कुर्ते कुस्वम तू प्यारे के संग को क्यों नहीं स्वीकार करती है प्राणाली अरी सखी तू मेरी प्राण स्वरूपा है तस्मिन बर पंकजाक्ष श्री श्याम परम सुंदर पंकजाक्ष पंकज माने कमल उनके समान अक्ष माने नयन जिनके नेत्र कमल के समान है उन शाम सुंदर में प्रीति कर नत्वम सती नाम कुलशीलतेन व्रतेन रुद्धा हाय सतियों का जो कुलशील रूप व्रत है वो व्रत तुझे नहीं रोक सकेगा तुझे नहीं रोक सकेगा उस व्रत का भी त्याग करके आज लोक वेद की सारी मर्यादाओं का त्याग करके श्याम सुंदर के साथ में मिल प्राप्त, मिलन प्राप्त कर अजी सखी ये लज्जा प्राप्त करने का समय नहीं है ये प्यारे की सेवा करने का समय है और प्यारे की सेवा करने के समय का उपयोग कर ले कहीं इस मौके को चूक मत जा प्यारे की सेवा करने का जो परम सौभाग्य तुझे प्राप्त हुआ है उसको तू अपना ले अरी सखी तू सख मादृ शिव तू हा मेरे समान अल्पभाग्य वालिनी नहीं है जो प्यारे को देख करके भी लज्जा के कारण प्यारे की सेवा नहीं कर सके अरी सखी इस समय इस लज्जा की आवश्यकता नहीं है मेरे समान मत बन अर्थात संकोच प्राप्त करके इस सेवा से वंचित मतो मत हो मतो। यू मनस काम निकाम परम ष्णम सतृष्णम मृगे ध्व अहम पुनस्तम निज पुष्प दस्यु मृग्याम पुष्पा शुभ वर्मवर्ती बोले अरिशी यू एम मनस्काम काम पूरम श्री श्याम सुंदर तेरे मन की जितनी भी अभिलाषाएं हैं उन अभिलाषाओं के निकाम माने समूह को पूर्ण करने वाले हैं मनस्काम निकाम पूरम मनस्काम माने मन की जो अभिलाषा उनके निकाम माने समूह उसको पूर पूर्ति करने वाले हैं श्री श्याम सुंदर ऐसे श्याम सुंदर आस तेरे सर्व मनोरथ को पूर्ण करने वाले प्यारे तेरे प्रति उत्सुक होकर के भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे तू उन श्री श्याम सुंदर के द्वार के साथ में जो मन की कामनाओं के निकाम माने समूह उनको पूरित करने वाले हैं उन श्याम सुंदर के साथ में कृष्णम सतृष्णम और फिर प्यारे तुझ में तृष्णा से युक्त होकर के विराजमान है ऐसे प्यारे के साथ में तू मृग बोले अध सखी उन श्री प्यारे को तू ढूंढ अर्थात नुकुंज के भीतर ही कहीं प्यारे होंगे जा जा तू नुकुंज भीतर में नुकुंज में प्रवेश करके उन प्यारे को ढूंढ तुम सब तो यू मैंने मने अरी सखी तू मन की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण को ढूंढ अब कृष्ण कह के जो परम आकर्षक होकर के विराजमान हैं, उन कृष्ण को ढूंढ जोगे सतृष्णम तृष्णा से युक्त होकर के विराजमान हैं, उन कृष्ण को ढूंढ मृगध्वम अधा उनको तुम ढूंढने के लिए अरी सखी भीतर जाओ भीतर जाओ अरे सखी अरे विशाखा तू इस नुकुंज मंदिर में भीतर जा मैं, मुझे एक काम बहुत ध्यान आ गया क्या काम ध्यान में आ गया कि अहम पुनस्तम निज पुष्प दस्यु सखी मेरे इस वृंदावन में कोई डांका डाल रहा है मेरे वृंदावन के पुष्पों को कोई चोरा करके ले जा रहा है तो मैं तो जाती हूं यहां ढूंढने के लिए कि कौन मेरे वृंदावन के पुष्पों की चोरी करता है और तू एक काम कर तुम निकुंज मंदिर में जाकर के अरि विशाखा तू श्याम सुंदर को ढूंढ नकुंज मंदिर में कहीं श्याम सुंदर होंगे और मैं उस चोर को ढूंढने के लिए जाती हूँ ऐसे बहाना बना करके श्री विश्वानंद ने श्री किशोरी किशोरी जी उस समय श्री विशाखा जी को श्याम सुंदर के पास नकुंज में भीतर अभिसार कराती ये जैसे सखीगण श्री राधिका को अभिसार कराती हैं ऐसे श्री राधिका भी सखी गणों को श्री निकुंज मंदिर में अभिार कराने के लिए सख्य प्रीति में अभिसार कराने का प्रयत्न करती हैं सखी का कभी भी मन नहीं है मिलन में पंत श्री राधे का प्रयत्न पूर्वक सखी का कृष्ण के साथ में मिलन कराती है यद्यपि सखीर ना कृष्ण संगे मन तथापि प्रयत्ने राधा को राय संगम सखी कभी कृष्ण के साथ में मिलना नहीं चाहती हैं पंत प्रयत्न पूर्वक श्री किशोरीजू सखी को राधिका के साथ में संगम कराना चाहती हैं वो उनके सख्य प्रीति में हास्य का विषय बन जाता है और हास्य के विषय को स्थापित करते हुए वे सखी के साथ में सखी को कृष्ण के साथ में मिलाना चाहती हैं पंत तो सखी इसको हसी बन समझ करके ताल देती है कभी भी स्वीकार नहीं करती है ये सखी की विशेषता क्योंकि सखी को सखने में जो सुख की प्राप्ति है वह कभी भी मिलन में उस सुख की प्राप्ति नहीं है जैसे श्री राधे का मिलन के अवसर पर जितनी भी सखी सखीगण हैं वे बहाना बनाकर के नकुंज मंदिर से बाहर निकल जाती हैं ऐसे ही यहां पर भी श्री राधे का स्वयं आज श्री विशाखा को नकुंज मंदिर में प्रवेश करा, कराने के लिए स्वयं बहाना बना करके निकल जाती हैं वो श्याम सुंदर जाने कहा अरे सखी तू श्याम को निकुंजी के भीतर जाकर के ढूंढ और मेरे फूलों की किसी ने चोरी कर ली है मैं चोर को ढूंढने के लिए जाती हूं ऐसा कहकर के स्वयं अलग हट गई पुनः सुनने के मनस काम निकाय निकाम पारम पूरम तुम्हारे मन की कामनाओं के निकाम माने समूह को पूरा माने पूर्ण करने वाले कृष्णम सतृष्णम जो तुझ में आसक्ति रखने वाले कृष्ण हैं उन कृष्ण को यूयम मृग अधा अरे सखी तू भीतर जाकर के प्यारे को ढूंढ और मैं ये काम करती हूं कि हम पुनस्तम निज पुष्प दस्युम मेरे फूलों की जिसने चोरी की है ऐसे अपने फूलों के दस्यु को चोर को मृग्यामी मैं ढूंढने के लिए जाती हूं आज पुष्पाशुग वर्त्मवर्ती मैं पुष्पाशुग पुष्पाशु माने फूल के अशु माने बाण जिसके हैं ऐसे वर्तमवर्ती उनके मार्ग का अनुसरण करती हुई अब पुष्पाशु पुश्पाश, पुष्पाशु इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग है अशुभ कहते हैं बाण को और तो अशुभ का एक अर्थ होता है भौरा तो ये भौरे जिधर की तरफ गए हैं मैं भौरों के मार्ग का अनुकरण करती हुई मैं तो जाती हूं अपने बगीचे में ढूंढने के लिए और तू पुष्पाशुक पुष्पाशुक माने फूलों के जिसके बाण हैं ऐसे कामदेव के मार्ग का अनुसरण करती हुई तू उस ओर तो ये श्लेष में दोनों का प्रयोग कि मैं तो भोरे के पुष्पगंध से युक्त जो भौरे हैं उन भौरे के मार्ग का अनुसरण करती हुई मैं तो इस तरफ जाती हूं और तू जो कामदेव है उन कामदेव के बाण का कामदेव पुष्पों का बाण जिसका है अर्थात कामदेव उस कामदेव के मार्ग का अनुसरण करते हुए तू नुकुंज मंदिर में प्रवेश कर तो पुष्पाशुग पुष्प रूपी अशुभ माने बाण या पुष्प रूपी जो पुष्पों की जो गंध है उस वायु का अनुसरण करने वाले भौरों का पुष्पाशुक माने भौरे उस भौरे का अनुसरण करते हुए मैं इधर जाती हूं और तू कामदेव का अनुसरण करते हुए निकुंज मंदिर में पधार अशोक माने बाण अशोक माने भौरा पुष्पाशुक माने फूलों की ओर शीघ्रता से जाने वाले जो भौरे हैं उनके वर्तम का वर्तमान मार्ग उनके मार्ग का तो अनुसरण कर ऐसे श्लेष अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं पुष्पाशुक के दो अर्थ हो गए फूलों के बाण जिसके हैं उस कामदेव का अनुसरण कर या पुष्प माने फूलों के ऊपर जो शीघ्रता से जाता है घूमता है ऐसे भोरे का अनुसरण करने के लिए मैं जा रही हूं न हेम यू दल पुष्प गुड़ तमालशाल पुरतश्चकास्ती ध्रुवम लता पाल्य पलायता भी पीतांशु का प्रवृत एश कृष्ण ऐसा कहते कहते श्री उस समय श्रीमद वृंदावन की शोभा का जो दर्शन करती हैं, वृंदावन की शोभा का दर्शन करते हुए और श्री उस समय ये कहने लगती हैं कि अरे ये वृंदावन की शोभा नहीं है मुझे तो यहां पर प्यारे ही दिख रहे हैं ना हेम हेमयूथी दल पुष्प गुढ़ तमाल शाल अरे सखी ये तमाल का वृक्ष नहीं है ये तमाल का वृक्ष नहीं है जो हेम हेमयूथी दल पुष्प गुढ़ सुवर्ण का के पुष्पों के समूह से आलिंगित है अर्थात कुछ तमाल वृक्ष का दर्शन करती हैं तमाल वृक्ष जो है उनके ऊपर स्वर्ण यूथिका स्वर्ण की जुही की लता लिपटी हुई है तो उस तमाल वृक्ष का दर्शन करते हुए निश्चित करती हुई कह रही हैं बोले अभी सखी ये तमाल का वृक्ष नहीं है जो कि हेमयुथी दल पुष्प गुड़ जो के सोने की जो जुही की लता उसके पुष्पों से युक्त होकर के या तमाल का वृक्ष नहीं है पुरतश्चकास्ती यह सामने सुशोभित नहीं हो रहा है बल्कि मुझे तो ये लगता है ध्रुवम लता पाली अपलापितांग पीतांशु कहा तो निसंदेह लतारूपी पाली माने समूह उनके द्वारा अपलापितांग पीतांशु कहा श्याम ही सामने विराजमान हैं जिन्होंने अपू से पीतांबर धारण कर रखा है तो ये लता समूह से अंगों को अपने आप को छपाए हुए तमाल का वृक्ष नहीं है बल्कि ये तो श्याम सुंदर ही प्रतीत होते हैं तो ध्रुवम लतापाली अपलापित अंग लताओं के समूह से जिसका अंग ढका हुआ है ऐसा ये तमाल का वृक्ष नहीं है ऐसा जिसके चारों ओर लताएं लिपट रही हैं, ऐसा ये तमाल का वृक्ष नहीं है बल्कि यह तो पीतांशुक श्री श्याम ही मालूम पड़ते हैं दोम लतापाली दो अपलापितांग पीतांशुक पीता आवृतेश कृष्ण ये तो श्री कृष्ण ही प्रतीत हो रहे हैं श्री तमाल वृक्ष को किसी स्वर्ण यूथी से लिपटा हुआ देख करके और अन्य लताओं से घिरा हुआ देख करके उस तमाल वृक्ष की शोभा का वर्णन करती हुई श्री जी कह रही हैं बोले अरे सके देख देख ये तमाल वृक्ष नहीं है ऐसा लग रहा है कि मानो पीतांबर धारण किए हुए प्यारे ही सामने खड़े हैं यह कहने का तात्पर्य हेमयू थी पंक्ति देखे न हेमयू थी दल पुष्प गुढ़शाल वृक्ष नहीं है कैसा तमाल का वृक्ष बोले हेमयूथी दल पुष्प गुड़ जो स्वर्ण यूथी के दल और पुष्प इनसे घिरा हुआ हो ऐसा ये तमाल का वृक्ष नहीं है स्वर्ण यूथी उसके पत्ती और पुष्प इनसे घिरा हुआ यह तमाल का वृक्ष नहीं है माल का वृक्ष नहीं है बल्कि ये तो साक्षात शाम सुंदर ही मुझे दिख रहे हैं पुर्तश चकास्ती ये सामने चकास्ती माने सुशोभित हो रहे हैं चकास्ती माने शोभित जो सामने सुशोभित हो रहे मानो ये तमाल वृक्ष नहीं है मानो ये तो शामसंदर ही हैं जो कि स्वर्ण हेती स्वर्ण युति जो है उनके दल से पुष्प घिरे हुए हो करके विराजमान हैं ध्रुवम लता पाली अपलापित अंगह आज लताओं के समूह के द्वारा अपलापित अंगह लताओं के समूह ने इस तमाल वृक्ष के अंगों को छिपा रखा है जो ऐसा लग रहा है कि पीतांशुक प्रावृत एव एश कृष्ण के पीले वस्त्र से घिरा हुआ श्री प्यारे ही यहाँ पर पीतांबर धारण किए हुए विराजमान हैं ऐसे वृक्ष का दर्शन करके वृक्ष में शाम सुंदर के रूप माधुरी का दर्शन करती हैं ये रस का एक स्वरूप ही है महाभाप का एक स्वरूप है जहां जहां भी दृष्टि डालती है वहां कृष्ण ही इन गोपी को स्फुरित होते हैं किसी भी वस्तु में इनको कृष्ण की ही का ही दर्शन होता है क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि जगत धनमयम लुब्धा काम कहा काम निमयम नारायणमय सर्वम पश्य परपंथ न श्री शिवस्वामीपाद ने एक पंक्ति दी एक आदिशक में कि लोभी जगत धनमयम लुभा जो लोभी है वो सारे जगत को यहां पर धन है यहां पर धन है यहां मुझे धन मिल जाएगा यहां धन मिल जाएगा सारे जगत को धन में देखता है कामुका कामनीमयम जो कामुक है वह सर्वत्र कामनी कामनी का दर्शन करेगा और नारायण मयम सर्वम और जो भक्तगण है वे सर्वत्र नारायण में ही सर्वत्र नारायण का ही दर्शन करते हैं तो फिर श्री किशोर का तो कहना ही क्या ये तो सब जगह कृष्ण का ही दर्शन करेंगे तो वही बात है कि न हेम यूथी दल पुष्प गुड़ तमाल शाल ये स्वर्ण जुही से के पुष्प और पत्तों से ढका हुआ ये शाल का वृक्ष नहीं है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये गोपियों से आवृत श्री कृष्ण ही हैं जो कि पुष्प दल इनसे युक्त हो करके विराजमान हैं जिनके श्रीअंग वही पुष्प होकर के विराजमान जिनकी देह लता वही मानो हो गई स्वर्ण युति और जिनके श्री अंग के अंग वे ही मानो हो गए शाखाएं तो देव हो गया लता हाथ वे हो गई शाखा और हाथ के जो पहुंचे हैं वे हो गए पुष्प सो आज मानो तमाल वृक्ष ये जैसे अपूरूप से स्वर्ण युथी, उस स्वर्ण युथी से आवृत ये तमाल वृक्ष है अर्थात गोपियों के श्री अंग लताओं से आवृत हुए और उनके जो अंगोपांग कम, कमल जो पुष्प के समान जो श्री अंग हैं, उन पुष्प के समान श्री अंगों से सुशोभित ये श्री श्याम सुंदर अपूर् से सुशोभित हो रहे हैं तो ध्रुवम लता पाली अपलापिता अंग अरी सखी निसंदेह ध्रुवमन निस्संदेह लतापाली पाली अपला अपलापिता लताओं के समूह से जिनके अंग को ढक लिया गया है ऐसे पीले वस्त्र धारण करते हुए श्री कृष्ण ही यहां पर विराजमान हो रहे हैं एक अलंकार होता है उसका नाम होता है अपनभुति प्रकृतम यद निषिद्धान्य स्थाप्य साप्यपन्धुति उसका लक्षण वर्णन किया कि जहां मूल दृश्यमान दि, जो प्रस्तुत वस्तु है उसका निषेध करके अन्य वस्तु की स्थापना की जाए उसका नाम अपन ध्वती अलंकार होता है सामने है वृक्ष परंतु वृक्ष का निषेध करके और उस वृक्ष में श्याम सुंदर की स्थापना की जा रही है यह अपन धुति अलंकार हो गया तो ये यहां पे यह वृक्ष नहीं है ये श्याम सुंदर है ऐसी वृक्ष वृंदावन की शोभा का वर्णन चल रहा है और उसमें श्याम चंद्र की स्थापना ये प्रेम के कारण श्री प्रिया करती हुई विराजमान हो रही हैं। आगे कह रही हैं कि बिलासनी नाम मुख साधु निपीय श मद बिभ्रमेण सश्वंत मद भ्रमेणो आज लोशीकृत लोश्रीकृतई पुष्प कुलसी युक्तम हरे तम गणिकावृतोषी और उस वृक्ष की ओर संकेत करके वृक्ष से कहती हुई कह रही हैं कि अरे वृक्ष हे हरि, तुम बिलासनी नाम मुख साध मुख साधु निपियो बिलासनी गोपिकागणों के मुख के अमृत का ही भली भात तुमने पान कर लिया है बिलासनी नाम मुख सीध साधु निपियो बिलासनी गणिक बिलासनी जो गोपिकागण है उनके मुख के सीधु सीधु माने अमृत उनके मुख के अमृत को साधु निपियो अच्छी भांति तुमने पान कर लिया है और अच्छी भांति पान करके सश्वन मद विभ्रमेण निरंतर निरंतर तुम मद विभ्रम से युक्त होकर के विराजमान हो रहे हो ऐसे तुम लोपती कृतई पुष्प कुलई बिलासी चुराए हुए लोपती कृतई मन चौराए गए जो पुष्प हैं उन पुष्पों से युक्त होकर के अरे बिलासी युक्तम हरे तवम आज तुम विराजमान हो रहे हो आज तुम गणकावृतोसी, माने कामनी जन जो हैं उन कामनी जनों से आवृत होकर के विराजमान हो रहे हो ऐसा कहकर के श्री श्याम के प्रति जैसे आक्षेप के वचन में माननी जैसे वचन प्रयोग करती हैं ऐसे माननीय के वचन को प्रकट करती हुई जैसे अधीरा नायिका नायक से वचन का प्रयोग करती है इसी प्रकार श्री श्याम किशोरीजू आज अधीरा होकर के श्याम से तेरे जो आक्षेप के वचन हैं उन आक्षेप के वचनों का प्रयोग कर रही है धीरा नायिका मान में तीन प्रकार की नायिकाएं होती हैं। एक मान में नायिका होती है अधीरा एक होती है धीरा एक होती है धीरा धीरा प्राय श्री किशोरी जी का जो स्वरूप है वो धीरा धीरा स्वरूप माना जाता है यो सभी नायिकाओं के सभी लक्षण प्रिया जी में तो सभी लक्षण प्राप्त होते हैं परंतु तो स्वाभाविक रूप में धीरा धीरा लक्षण श्री स्वामी जी में विशेष रूप से प्राप्त होता है अर्थात जब श्याम सुंदर सापराध हो करके श्री किशोर के नुकुंज में पधारते हैं कहीं अपराध करके संकेत करने पर भी प्रिया की कुंज में प्यारे नहीं आए किसी दूसरी यूथेश्वरी ने उनको रोक लिया श्री श्याम सुंदर इतने उदार हैं कि किसी के प्रेम का अपमान कर नहीं पाते इसलिए सहज प्रेम बशीभूत होने के कारण श्री श्याम सुंदर को अन्य नायिकाओं के पास में भी रुकना पड़ता है क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वे प्रेम बशीभूत हैं किसी के प्रेम को ठुकरा नहीं पाते इतने उदार हैं तो अन्य नायिकाओं की कुंज में श्री चंद्रावली जी की कुंज में श्री श्याम सुंदर चले तो गए चित्र लगा हुआ था कि कब यहां से छूटूं कब कब कभ श्री राशेश्वरी की कुंज में भ्रष्वानी की कुंज में मैं पधारूं तो जैसे ही श्री श्याम सुंदर श्री अन्न नायिकाओं की कुंज से मुक्त होकर के श्री प्रिया के पास में आए प्रिया श्याम सुंदर के अंग के ऊपर जैसे मिलन के चिन्हों को देखें तो मिलन के चिन्हों को देख करके तीन प्रकार के वचन कह सकती हैं कभी कठोर वचन कभी अत्यंत विनम्रता के वचन और कभी बीच के मिले जुले वचन इसी के आधार पर जो खंडिता नायिका है ग्रहणी नायिका है उस माननीय नायिका के तीन स्वरूप होते हैं एक स्वरूप होता है जहां पर वो टेढ़े वचनों को कहती है अधीरा अधीर होकर के वह नायक से आक्षेप के वचन कहती है उसको कहेंगे अधीरा धीरा वो है जो कि नायक के दोषों का दर्शन करके भी कहीं हिम्मत रखती है और धैर्य धारण करके उससे कठोर वचन तो नहीं कहती कहती है परंतु तो अपनी गुस्सा दिखा देती है वो विनम्रता के वचन कहती है अपना क्रोध भी प्रकट कर देती है और नाराजगी भी प्रकट कर देती है और कठोर वचन भी नहीं कहती है मानो जैसे शिवप्रिया जी कहती हैं श्याम सुंदर से कभी धीरा नायका होकर के किम पादांत तो मुपैसे कुपिता बोले प्यारे आप इतने लजा क्यों रहे हो श्री श्याम सुंदर सक पक आ तो श्री किशोर जी कह रहे हैं कि किम पादान्त तो मुपैसे कुपिता बोले श्याम सुंदर मैं कोई आपके ऊपर गुस्सा थोड़ी कर रही हूं है गुस्सा है क्रोध कर रही है बंद कर रही है किम पादान्त तो मुपिशताश में क्या मैं तुम्हारे चरणों में क्रोधी होकर के तुमसे कोई तुम्हारे सामने कठोर वचन कह रही हूं क्या मैं तो कठोर वचन बोल नहीं रही हूँ किम पादान्त तो मुपहिषताश में कुपिता क्या मैं क्रोध क्रोधी होकर के तुम्हारे चरणों से दूर सरटना चाह रही हूँ क्या दो भवान अरे आपने कोई गलती थोड़ी की है ये टेढ़े भचन नहीं भवान आपने कोई अपराध किया नहीं है तो न किम पादांत तो पादात मुशता कुपिता नहीं दो भवान निर्त तो नहीं जाए थे कृतधियान स्नेह थबा क्रोध प्रसादो थबा जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं ना तो बिना कारण किसी के ऊपर क्रोध करते हैं ना बिना कारण किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो काय को मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध करूंगी और काय को मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगी तो मुझसे जो बार बार आप ये कह रहे हो कि कृपा करो कृपा करो तो मैं कृपा का करूंगी और गुस्सा भी क्या बात पे करूंगी भीतर है क्रोध और ऊपर से कितने मधुर वचन कह रहे हैं योग्य भोग्यता दधते श्याम सुंदर इसमें कोई बात नहीं है जो योग्य होंगे वो ही आपकी प्रेम के पात्र बन करके आपके प्रेम का आस्वादन करेंगे योग्य भोग्यता जो योग्य हैं वे ही आपके भोग्य बन सकते हैं तत्के मया योग्य हम तो अयोग्य हैं हम कोई आपके प्रेम की अधिकारी थोड़ी है इसलिए आपने यदि हमको प्रेम से वंचित किया तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है श्याम सुंदर मैं तो ये कह रही हूं कि तेना दयावधि गोकलेंद्र तनयो हे ब्रजराज कुमार आज से स्वच्छंद में वास्तवें ऐसे ही खूब स्वच्छंद करो स्वच्छंद विहार करो ये तो राजाओं के जो राजकुमार हैं उनका गुण होता है ये एल फेल दिखाना, ये तो राजकुमारों का सही गुण है अब ये गुस्सा है कि कृपा है ऊपर से दिखा रही हैं बड़े देखिए है नायका नायका और होकर के धैर्य जो है उनको धारण कर रही हैं परंतु गुस्सा भी प्रकट हो रही है परंतु वाणी उसमें बिल्कुल कितनी कोमलता विराजमान है कि किम पादान्त मुपैसिता अरे में आपके चरणार बिंदे में कोई क्रोध अपना प्रकट थोड़ी कर रही हूं नहीं राधो भवान अरे क्रोध काय को प्रकट करूंगी आपने कोई गलती की नहीं है ये तो राज ये तो राजकुमारों के ऐसे होना, उनके गुण होते हैं नहीं बाप आप राधो भवान आपने कोई अपराध थोड़ी किया है क्योंकि निर्तो नहीं जाए ते कृतधियाम जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका बिना कारण क्रोध प्रसाद अथवा क्रोध और प्रसाद ये बिना कारण कभी भी होता ही नहीं है योग्य ये वही भोग्यता दधत्ते जो योग्य होंगे वे आपके प्रेम के पात्र बनेंगे हम तो अयोग्य हैं हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि हम आपकी योग्यता को धारण कर सकें आपके प्रेम की पात्री बन सकें ददकते, ददकते, जो योग्य हैं वे ही आपकी भोग्य बन सकती हैं तत्किन मैया हम तो अयोग्य हैं है तेनाद्यादि गोकलिंद तनय इसलिए हे गोकलिंद तने अभी गोकलिंद तनय में कितना क्रोध है प्रिया जी का श्याम सुंदर के प्रति जो गुस्सा है वो कितना प्रकट हो रहा है अजीत साहब तुम तो राजा के कुमार हो राजा के कुमार तो ऐसे ही होते हैं गोकलिंद तने हो राजकुमार तो ऐसे ही होते हैं तो तेनाद्यावध गोकलिंद तने स्वाचंद में वास्तुते ऐसे ही खूब स्वच्छंद बनो खूब स्वच्छंद बनो ये तो तुम्हारा भूषण है ये कोई तुम्हारा दोस्त थोड़ी है तो ऊपर से बात कही जा रही है धीरा नायिका बनकर के बड़ी विनम्रता शब्द जो है वो शब्द अत्यंत विनम्र हैं परंतु उनके भीतर जो बाढ़ हैं वो इतने पहने हैं कि श्याम सुंदर के मर्म को भी भेद दें तो वो अधीरा नायिका की ये अधीरा नायिका का स्वरूप हुआ अधीरा नायिका वो एकदम कठोर जो वचन हैं वो कठोर वचन कहेगी कि अरे शठ अरे दृष्ट ये अंधे उन चंद्रावली उनके मैं यहां पर इतना सुंदर प्रेम की सामग्री तुम्हारी सेवा के लिए सजा करके बैठी तुमने जरा भी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया हमारी प्रेम की सामग्री का इस संपूर्ण निकुंज को जो मैं आपको समर्पित करना चाह रही थी उसका निषेध करके और तुम उस चंदावली के पास में उस पद्मा की सखी के पास में तुम चले गए ये उचित नहीं है उचित नहीं है तुम पे प्रीति करना नहीं आता है मैं तुम्हारे बचनों में आने वाली नहीं हूं या हे माधव या हे केशव माकुर कैतव वादम गीत गोविंद में कह रही है वो अरे माधव दूर हटो दूर हटो अरे केशव दूर हटो दूर हटो, दूर हटो माकुर कैतव वादम ऐसे जो कैतव बचन है छल के वचन उनको मत कहो ये अधीरा के कभी धीरा धीरा इन दोनों के मिले हुए जो वचन हैं वो मिले हुए वचन भी कुछ कठोरता और कुछ कोमलता दोनों के दोनों विराजमान जैसे धीरा धीरा नायिका के उस स्वरूप में वही कि तेनाद अवध गोकल तन्य स्वाच्छंद में वास्तव इसमें वो धीरा धीरता दोनों प्रकट हो रही है एक ओर अधीरता में आक्षेप भी दिया जा रहा है और दूसरी ओर अधीरता में कहीं आक्षेप अधीरता में आधे अधीरता में कहीं अपने क्रोध को रोकने का प्रयत्न भी किया जा रहा है ऐसे ही यहां पर श्री श्याम सुंदर से अब श्री किशोरी जो अधीर होकर के यहां वचन कह रही हैं किसी तमाल वृक्ष को देखा जो तमाल वृक्ष स्वर्ण युति से आवृत था जो लताओं के पुष्प और पत्ती उनसे घिरा हुआ था तो उन पुष्पों और पत्तियों से घिरे हुए को देख करके पुष्प पत्तियों को श्याम सुंदर का पीतांबर समझ करके कि अरे ये तो पीतांबर हैं पीताम्बर धारी हैं और उस लता को जो लता है उसको ही कोई गोपी समझ करके प्रतिपक्षा नायिका उनसे आलिंगित कृष्ण का दर्शन करके श्री प्रिया कह रही हैं अरे सखी ये तमाल वृक्ष नहीं है ये तो श्याम हैं और इतने में ही मान उत्पन्न हुआ आया कि अरे श्याम हैं तो ये कौन दूसरी नायिका इनको आलिंगित कर आलिंगन करके विराजमान हैं और उस समय भ्रम में श्री किशोरी जी श्याम से अधीरा बन करके अधीरा नायिका माननीय नायिका के जो वचन हैं उनको कहती हुई कह रही हैं कि बिलासनी नाम मधु मुख सीधु साधु निपीयो बोले अरे चंचल अरे दृष्ट तू बिलासनियों के मुख के अमृत का पान करके विराजमान है तो बिलासनियों के मुख सीधु माने अमृत उसका साधु निपीयो अच्छे प्रकार से तू पान करके सश्वन मद विभ्रमेण सश्वन मद विभ्रमेणो तू निरंतर निरंतर मद के विभ्रम को धारण करके विराजमान है मतवाला होकर के तू विराजमान है और तू ने लोप्रिकृतई पुष्प कुलई बिलासी चुराए हुए जो पुष्प उन चुराए हुए पुष्पों से तुझे सजाया गया है ऐसा श्री किशोरी जी यहाँ पर भी इस प्रकट लीला में भी मानो आभे आभाष हो गया क्योंकि प्रिया के मुख से जो भी वचन निकलेंगे वो कभी झूठ तो हो नहीं सकते हैं स्वाभाविक रूप में सत्य ही हो जाते हैं सरस्वती अपने आप सेवा करने के लिए विराजमान रहती है और जो सत्य बात है वो ही कहीं अन्या में भी सत्य बात अपने आप निकल जाती है तो यहाँ पर भी स्थिति यही हुई कि वृंदावन के पुष्पों को चोरा करके ले गई हैं पद्मा चंद्रावली की सखी और उनके द्वारा श्याम सुंदर को जैसे सजाना चाहती हैं श्याम सुंदर को सजाने के लिए ही वृंदावन के पुष्पों की चोरी हो गई है श्री किशोरी कनी में वृंदावन के जो पुष्पों के चोर हैं उनको ढूंढने के लिए यहाँ के जो दस्यु हैं उन दस्युओं को ढूंढने के लिए जा रही हूँ किसने हमारे पुष्पों को चुराया उसी भाव को हृदय में धारण करके कह रही हैं कि लोतई पुष्प कुलई जो पुष्पों के समूह चुरा लिए गए हैं उनसे तुम अरे तुम तुम अरे उनसे दिख रहे हो उन्हीं पुष्पों से सुशोभित होकर दिख रहे हो युक्तम हरे तुम अरे जान गई, जान गई तुम उस चंद्रावली से आवृत होकर के विराजमान हो तुम उन कामनियों से आवृत होकर के विराजमान हो जो गणिका माने देवी उन देवी की आराधना करने वाली होकर के विराजमान है उनसे आवृत होकर के तुम विराजमान हो श्री राधिका की व्रज में प्रसिद्धि है सूर्योपासिका के रूप में और श्री चंद्रावली जी की ब्रज में प्रसिद्धि है चंडी का उपासका उपासका के रूप में श्री चंद्रावली जी गोमंगला चंडी उनकी आराधना करने वाली होकर के विराजमान है और श्री राधे का ब्रज में ये लोकवत लीला में लोकत लीला में क्योंकि लोकत लीला में जो लौकिक देवता है ग्राम्य देवता उन ग्राम्य देवताओं की आराधना तो श्री दुर्वासा ऋषि ने राधिका से कहा कि यदि तुम सूर्य की उपासना करोगी तो तुम्हारे यहां पर खूब धन धान्य समृद्धि होगी और तुम तेजस्वी होकर के विराजमान होगी और श्री चंद्रावली जी को उस समय श्री दुर्वासा ऋषि ने पवर्णमाशी जी ने यह उपदेश दिया है कि यदि तुम देवी की आराधना करोगी चंडिका की आराधना करोगी तो तुम्हारे यहां पर खूब गायों का समूह होगा इसलिए श्री चंदावली जी तो चंडिका उपासना करती हैं देवी की उपासना करती हैं और वे देवी उपासका के रूप में चंडी उपासक उपासना के रूप में श्री प्रसिद्ध हैं चंदावली जी और श्री राधिका सूर्य उपासका के रूप में प्रसिद्ध हैं ये लीला में देवी उपासना देवोपासना या इनका बहाना है श्री चंद्रावली जी देवी उपासना के बहाने श्री कृष्ण से मिलन करने के लिए आती हैं और श्री विश्वानंद जी सूर्य को अर्घ देने के बहाने सूर्य पूजन के बहाने नित्य प्रति आप घर से निकल के सूर्य पूजन के बहाने आ, आती हैं। तो देवी उपासना करना या देवता की जो उपासना देवोपासन वह तो है केवल बहाना तत्वतः मूलतः इनका कृष्ण से मिलन प्राप्त करना यही ही मुख्य लक्ष्य हो करके विराजमान है तो यहां गणिका वृतोषी जैसे श्री यहां पर चंद्रावली जी की वो संकेत है कि चंद्रावली भगवती की आराधना करते हुए देवी की आराधना करते हुए देवी की जितनी भी संग की देवी हैं देवी जी के साथ में वो जैसे वो, वो लांगुरा को, को, वो होती है ना देवी हाँ, कन्या लांगुला तो उनसे जैसे आवृत होकर के देवी विराजमान होती है तो इसी प्रकार यहां पर अपने गणों से आवृत होकर के गणिका वृताशी गण गणों से आवृत होकर के तुम यहां पर सुशोभित हो रहे हो ये ये कहने का तात्पर्य तो बिलासिनी नाम ये मान की स्थिति में श्याम सुंदर से श्री प्रिया जी के अधीर होकर के क्षेप के वचन है कि अरे चंचल बिलासनी बिलासनियों के मुख के अमृत का तुमने सम्यक प्रकार से पान किया हुआ है और सश्वत मद विभ्रमेणो निरंतर निरंतर मध में तुम मतवाले हो करके विराजमान हो क्योंकि सीधु पान करोग करेगा कोई सीधु माने अमृत या मदरा इनका पान करेगा तो मद आएगा ही आएगा तो उनके कारण सीध पान करके मदरा मदुरा से विभ्रम प्राप्त करके तुम विराजमान हो और जो मदुरा पान करेगा वो चुराएगा भी चोरी भी करेगा चोरी के माल को भी रखेगा तो सारे दोष जैसे आगे हो मदुरा पान करना फिर जो कामी गण है उनका संग करना फिर चोरी का माल लेना ये सारे गुण और फिर गणकाओं से आवृत हो ना ये सारे गुण जैसे एक साथ आ गए हो वो ही अधीर होकर के जैसे वचन श्री श्याम से आक्षेप में कह रही हैं कि पुष्पकुल बिलासी चुराए हुए पुष्पकुल उनसे उनके साथ में बिलास करने वाले उन पुष्पों से युक्त होकर के तुम गणिक तुम चंद्रावली जो कि चंडिका उपासक हैं, उन चंडिका की जो अनुगत परकर रूप गणिका हैं, उन गणकाओं से आवृत होकर के ही तुम विराजमान हो अर्थात ले देकर के झगड़ा कहां है आक्षेप कहां होगा बुलशी चंद्रावली की सखी ये पदमा इन गणकाओं से आवृत होकर के तुम बिराजमान हो ये पदमा इनके प्रति ईर्ष्या की जो वचन है वो श्री प्रिया प्रयोग कर रही हैं ऐसे वचन कहे फिर सखी जब हंसी तो प्रिया जी को होश आया बोले अरे ये तो वृक्ष है और मैं इस वृक्ष से क्या क्या कह गई ये तो वृक्ष है ये श्याम सुंदर तो यहां पर है नहीं वृक्ष को ही शाम सुंदर समझ करके मान के वचन कह गई तो फिर स्वस्थ होकर के कह रही हैं कि अन्वेषणीय है कथ मस्त सक्ष भवती भी अत्रो उद्भावितो उद्भावित स्वभाव तेन जालम बोले अरी सखी जो चोर होते हैं ना उनके पास में मंत्र शक्ति भी होती है हाँ एक बीमारी और है <laughs> जो जो चोर होते हैं वे कहीं ना कहीं कोई मंत्र शक्ति जो है वो मंत्र शक्ति और किसी की भी आँख को किसी के भी मन को सम्मोहन की जो शक्ति है वो चोरों में होती है कैसे मैसमरिज्म कर लें किसी को कैसे बशीभूत कर लें तो किसी के मन को मोहित करने की शक्ति उनमें विशेष विराजमान है अरे सके श्याम सुंदर को ढूंढना तो है पंत श्याम सुंदर तो महा चोर हैं उन्होंने कोई ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिसके कारण हम कोई कभी भी मोहित हो जाएं तो अन्वेषणीय कथम अस्तु सपुष्प चौरा जो पुष्पचोर है उसको कैसे ढूंढा जाए ढूंढना भी एक कठिन कार्य है बहुत कठिन बात है वो पुष्पचोर कैसे ढूंढा जाए भवती भी अत्र हम लोग अबला, अबला हैं स्त्री हैं हम कैसे उसको ढूंढे उद्भावित हो यह विभुत स्वभाव उसको जरूर कोई ना कोई ऐसा माया जाल इंद्र जाल आता है कि इंद्र जाल के कारण उस चोर ने कोई अपना स्वभाव विभू स्वभाव प्रकट कर दिया जिसके कारण हमको एक एक वृक्ष भी कृष्ण जैसा दिख रहा है ये ये कहने का तात्पर्य है संकेत जो है कि उद्भावित तो भू स्वभाव उसने अपने विभु स्वभाव को प्रकट कर दिया जहां देखती हैं वहां पर हमको वो चोर ही दिखता है इंद्र जालम आज उसने आज मई इंद्र जालम इंद्र जालम मेरे ऊपर यह इंद्र जाल ही फैला दिया है क्योंकि प्राय सुना गया है कि चोरों के पास में मंत्र शक्ति होती है वे ज्योतिष के तत्व को जानते हैं और किसकी जेब में कितना पैसा है ये उनको पता लगता है वे इतने चतुर होते हैं कि पहचान जाते हैं कि दस स्वर्ण मुद्रा हैं कि ग्यारह स्वर्ण मुद्रा हैं कोई एक छपा करके भी रख ले तो पहचान जाते हैं कि नहीं एक तुम्हारे पास में बाकी है सनातन गोस्वामी जी के चक्कर में, में वो तो पता लग जाता है उनको वे कहीं कर्णपाची कोई ऐसी सिद्ध करके रखते हैं कि वे सब जानते हैं कि कौन किसके पास में कितना धन है ये उनको पहले से ही पता लग जाता है तो उद्भावित हो यह ना स्वभाव उन्होंने अपूर्व विभूत स्वभाव को प्रकट किया व्यतान तेन महिंद जालम और उसने कोई इंद्रजाल डाल दिया है जिससे कि मैं सर्वत्र कृष्ण कृष्ण का दर्शन कर रही हूं चौरा फूलों की चोरी करने वाला वो कैसे हम ढूंढेंगे भवती भी अध्य अध्यो अत्रो तुम सब सखीगण यहां कैसे उसे ढूंढोगी अरे उसने कोई विभू स्वभाव को प्रकट कर लिया है और कोई वेतानी माने विस्तृत कर दिया है फैला दिया है वेतानी माने फैला दिया है माने उसने ही ये मई इंद्रजालम मेरे ऊपर इंद्रजाल को उसने फैला दिया है जिससे मुझे सर्वत्र वही वह दिखाई दे रहा है प्रतिष्ठ माल्य पृथ मध्यम इसलिए एक, एक, सखियो एक काम करो प्रतिष्ठ माल्य थलांत कुंज मध्यम विदंत गो हंत जनार्द नो वो जीवों को जनों को अर्दन करने वाला दुख देने वाला उसको ढूंढना चाहिए अरिशी प्रतिस्थलांत अब एक काम करो अलग अलग कहीं झुंड बना करके अलग अलग समूह बना करके श्याम सुंदर को अब उस, उस चोर को हम ढूंढने का प्रयत्न करें कॉम्बिंग करने का प्रयत्न करें एक एक जगह हम कुछ ग्रुप बना करके समूह बना करके उस चोर को ढूंढने का जिसने हमारे पुष्पों की चोरी की है उसको ढूंढने का प्रयास करें प्रतिस्थलांतर प्रत्येक स्थल के स्थल में ृथ कुतम मध्यम प्रत्येक कुंजी के बीच में आज प्रत्य प्रत्य पत्र प्रत्येक पत्र के बीच में प्रत्युद्विदनतम उनको हर जगह उद्विदनतम जहां पर भी कोई वस्तु दिखे वहां पर उद्वीनतम माने प्रत्येक अंकुर के साथ में पृथ पत्र प्रत्येक पत्र के साथ में उद्वीनतम माने उगने वाले छोटे जो पौधे हैं उद्वीनतम जो उग रहे हैं उन छोटे पौधों के साथ में पृथ्वी आधा प्रत्येक पत्र का उनके पास में गवेश तो हंत जनार्द नो हम गोपिका गुणों को दुख देने वाले उस व्यक्ति को हमको ढूंढ लेना चाहिए शं न एहेति अरे सखी मुझे ये लगता है कि वो यहां पर नहीं है हम समझ रही थी कि वृक्ष इनको हम शाम सुंदर समझ रही थी परंतु तो वो यहां पर नहीं है असलिए इसलिए शंखे मृगाक्ष अरे मृग शरीर के नयन वाली है गोपियों ये संबोधन है अरे गोपियों न भवेद एहेति वो शायद यहां पर नहीं है अब उसको हमको ढूंढना पड़ेगा प्रति स्थल पे प्रतिस्थलांतर प्रथ कुंज मध्यम प्रत्येक कुंजी के बीच में प्रति माने प्रत्येक अंकुर के बीच में कहा वो छिपा है पृथ्वी पत्रकार है प्रत्येक पत्ते के नीचे कहीं छिपा हुआ तो नहीं बैठा है ऐसी उस प्यारे को हमको उस चोर को हमको कहीं गवेश तो उसका गवेशा करनी पड़ेगी उसको हमको ढूंढना पड़ेगा हंत जनार्दन जन को सुखी करे उसका नाम भी जनार्दन और जो जन माने जन को दुष्ट जनों को राक्षसों का जो नाश करे उनका नाम भी जनार्दन तो जनार्दन के दो अर्थ दुष्टों का नाश करके जनों को जो सुख प्रदान करे उसका नाम जनार्दन ठाकुर जी का नाम है जनार्दन तो यहां जनार्दन ये कहीं ईर्षा में आक्षेप में बचन में यह जनार्दन शब्द का प्रयोग कर रही है कि हमको दुखी देने वाला हमारे पुष्पों को चुराने वाला उसको हमको यहां पर एक एक लता एक एक पुष्प एक एक डाली एक एक पत्ते इनके बीच में हम अच्छी तरह से उसे अब झुंड बना करके अलग अलग समूह बना करके उसको ढूंढेंगी हे मृगाक्षो हमको ऐसा लगता है कि शंके न भवे वो यहां पर नहीं है वो कहीं छुपा हुआ है छुपा हुआ है तो उसको हम ढूंढती हैं ऐसा कहकर के सायस्य कारुण्यमहो ब्रुवे कि कल्पायते यो नुबिधिप्यति कृष्णस दारुण्य महोब्रुवे कि नो दृष्टपथे सायसी सायसीयसी सायसी, सायसी, सायसी मनी संध्या संध्या में संध्या होने को आ गई है सायसी अकारुण्यम अहो ब्रुवेकिम सायसी माने संध्या के समय संध्या होने को आई आज प्यारे के अकारुण्य का मैं तुम्हारे सामने क्या वर्णन करूं सायसी अकारुण्यम अहो ब्रुवेकिम प्यारे के अकारुण्य का मैं तुम्हारे सामने क्या वर्णन करूं क्या वर्णन करूं कल पे ते योनु विचित्र विचिब तीर्थ तीर्थ विचिन्ब तीर्थ यह हम उसको ढूंढते ढूंढते हमको कल्प हो रहा है कल्पों का समय व्यतीत हो रहा है तो सायम से सायम से मन सायसी मन संध्या होने को आ गई अकारुण्यम अहोब्रवेकिम प्यारे के अकारुण्य का मैं क्या वर्णन करूं योनु कल्पाये हम उसको ढूंढ रही हैं परंतु ढूंढते ढूंढते हुए हमको कल्प सरि का समय व्यतीत हो गया न जाने कितना समय व्यतीत हो गया है कृष्ण से कारुण्य महोब्रवेकिम हाय कृष्ण की जो दारुण्यम कृष्ण की जो दारुणता है उस दारुणता का हम क्या वर्णन करें कृष्ण से दारुण्यम अहोब्रुवेकि दारुणता का क्या मैं वर्णन करूं के पे नो नाद्या पथे बबू अभी तक श्याम सुंदर हमारी आंखों के सामने नहीं आए हैं सावेग मेगम सावेगम एव भान तस्या गांधर्म काया पर सुनवता भी तूषण स्थता भी सहसा सखी भी बृंदा सखी का ऐसे श्री किशोरी जी कह रही हैं व्याकुल हो रही हैं, इतने मेंशोरी जो ने श्री मालती जी को देखा मालती वृंदा की एक सखी हैं, बृंदा जी उनके यूथ में मालती जी एक सखी हैं, उन मालती जी को उस समय शिव प्रिया जी तो बाबरी हो रही हैं और वृक्ष को देखते हैं तो वो कृष्ण हैं उनसे कभी कृष्ण कह करके कभी उनसे धीरा धीरा बनकर के टेढ़े वचन कहने लग जाती हैं कभी कुछ कभी कभी कुछ हर जगह कहीं ना कहीं ये अपनी सखी उनको कभी कृष्ण से मिलाना चाहती हैं श्री विशाखा को कभी श्याम सुंदर को ढूंढना चाहती हैं कभी तमाल वृक्ष को देख रही हैं तो प्रिया जी की तो ये आधी बाबरी सी दशा है प्रेम में विबल हो रही हैं और जहां देख रही हैं वहां कृष्ण को देख रही हैं इतने में ही श्री मालती सखी उस समय आई सावेगम एवं भणतान तस्या जब श्री राधिका इस प्रकार इन बचनों को कह रही थी गांधर्व काया उस समय गांधर्वी गांधर्व का ये श्री किशोरी जी का एक नाम है ये गांधर्व का श्री किशोरी जी का विशेष नाम है गोपाल तापनी उपनिषद में श्री राधिका को गांधर्वा कहा गया है और श्री रूप गोस्वामी जी ने उज्जवल निमणी में गांधर्व का शब्द का विशेष रूप से उल्लेख किया कि गोपालोत्तर तापिन्या गांधर्वी विश्रोता राधे पर शिष्ट माधवेन तयोदित ये रूप की कलम है उनके अक्षर हैं कि में श्री राधिका का नाम गांधरवा या गांधर्वी कहा गया है और वे ही ऋख प्रशिष्ट में राधा नाम से भी उन्हीं श्री राधिका का नाम उल्लेख किया गया है ऋख परशिष्ट में राधे का नाम हुआ राधे माधवो देवो माधवे नहीं राधे का विभ्राजनते जनषु इस वेद की सूक्ति को ऋग्वेद रिक, की सूक्ति को श्री जीव गोस्वामी जी ने राधा प्रकरण में उज्जवल निर्मणी में उल्लेख किया और गोपालोत्तर तापनी में उनका नाम गांधर्विका है गांधर्विका या गांधर्वी बाद में ऋग्वेद में आ, राधा नाम गोपालोत्तर तापनी में गांधर्व का नाम फिर अन्य अन्य बहुत सारी तो श्री प्रिया जी के सारे अनंत नाम शास्त्र शास्त्र नाम है तो उनका कहना क्या परंतु तो ये राधा और गांधर्व का ये दो नाम प्रधान होकर के विराजमान किसी भी अवतार का साक्षात जो मुख्य नाम होता है वो मुक्ष नाम सर्वदा सर्वदा जन्म से होता है उसकी क्रियाओं से नाम नहीं होता है मोक्ष जो मुख्य नाम माना जाएगा ये एक सिद्धांत है मुख्य नाम सर्वदा जन्, जन्म से माना जाएगा जैसे यशोदानंदन देवकी नंदन नंदन नंदन ये नाम है मुक्ष अब गिरधारी गोविंद माखन चोर दामोदर ये जो नाम है ये लीलाओं के आधार पर नाम है इन नामों को प्रधान नहीं कब माने जाएगा जो साक्षात प्रधान नाम है वो प्रधान नाम सर्वदा सर्वदा जन्म से जन्म वाले जो नाम है वो प्रधान होता है शचीनंदन नाम वो मुख्य नाम है बाकी के जो नाम है वो अलग है इसलिए मुख्य रूप से स्फोरतवश शची नंदन ये मुख्य ये एक सामान्य तो सभी नाम बंदनीय है और सभी नाम परम रसपूर्ण है परंतु तो कौन सा नाम प्रधान कौन सा बाद में तो उसमें जो मुख्य नाम माना जाएगा वो मुख्य नाम जो जन्म का नाम है वो मुख्य नाम प्रमुख करके माने जाता है जैसे गजेंद्र रक्षक ये नाम मुख्य नहीं है हरि नाम मुख्य है क्योंकि जो जन्म हुआ वो हरि नाम से ही उनका जन्म हुआ अष्टम स्कंध में जो वर्णन किया गया उस समय हरि नाम जो है वो हरि अवतार है और उनका वो जो जो नाम है वो लीला परक नाम है तो लीला परक नाम भी परम परम श्रेष्ठ है परंतु तो मुख्य जो पहचान होती है ये सर्वदा सर्वदा हर जगह ये एक सामान्य नियम है ये एक कि मुख्य नाम जो होगा वो जन्म के द्वारा उस नाम को प्रधान करके माना जाएगा कौशल्यानंदन दश नंदन राम ये नाम या माता पिता के द्वारा जो नाम दिया गया है वो नाम ही प्रधान करके माना जाएगा बाद बाकी के जो नाम हैं वो तो अनेक अनेक लीलाएं, अनेक अनेक लीलाओं के द्वारा अनेक अनेक नाम हैं परंतु उन नामों की प्रधानता नहीं है उन नामों का उतने में ही संपर्क होगा हो मुख्य नाम जो होता है वो जन्म के द्वारा इसलिए श्री शशि ये नाम ही मुख्य है ये, ये या माता पिता ने जो नाम दिया है वो नाम मुख्य होगा निमाई ये नाम मुख्य होगा निताई ये जो नाम है ये मुख्य होगा क्योंकि माता पिता के द्वारा नामकरण संस्कार में व्यवहार सिद्धि के लिए वो नाम विशेष रूप से दिया गया कन्हैया का कृष्ण नाम माता पिता के द्वारा दिया गया इसलिए कृष्ण नाम ये प्रधान है एक सामान्य नियम है तो कह रही हैं कि सावे मेगम मेवम भरता जब बेग सहित ऐसे वचन कहे गए तब गांधर्व काया पर शुवती भी श्री गांधर्व का ने जो कुछ भी वचन कहे अब ये गांधर्व नाम ये तो वेद के द्वारा दिया गया नाम है मूल नाम ही हो गया गांधर्व का नाम ये भी श्री किशोर जी का मूल नाम है तो गांधर्विकाया तो जो गांधर्विका हैं उनके द्वारा परिषणवती भी गांधर्व का काके बचन को जब जितनी भी सखी गण हैं वे सखी गण जब सुन रही थीं, और श्री राधिका ऐसे वेग से युक्त होकर के विराजमान थी उस समय तूषणी भी सारी की सारी सखी चुप होकर के बैठ गई क्या उत्तर दें क्या नहीं दें समझ में नहीं आ रहा है सहसा सखी भी ऐसे सारी सखीगण जब चुप होकर के विराजमान हो, हो गई हैं उस समय वृंदा सखी काचित बलो की उन सखियों ने श्री वृंदा जी की एक सखी का उस समय दर्शन किया माने मालती सखी वे वहां पर आई हैं अब जब मालती सखी आई अब मालती जी ये कहेंगी कि अरे सखी मैं यहां पर वृंदावन में विचरण कर रही थी मैंने देखा कि चंद्रावली की सखी पद्मा वो यहां पर आई है और पद्मा अपनी सखी शैब्या के साथ में वार्तालाप कर रही है उनकी वार्तालाप को सुना मैं जानती हूं तुम लोग दोष दे रही हो कि ये पुष्पों को चुराया है श्याम सुंदर ने श्याम सुंदर ने नहीं चुराया रहस्य उद्घाटन मैं करती हूँ मैंने अपने कान से सुना है वृंदावन के पुष्पों को चुराने वाली हैं ये पदमा चंदावन जी की सखी अब पदमा जो है उनसे तो किशोरी जी की ललता जी की कहीं कट्टी है ही है उनके उनसे तो कहीं तो अब जो पद्मा है उन पद्मा के प्रति प्रतिपक्षा के जो वचन हैं वो प्रतिपक्षा के वचन और पद्मा ने कैसे चुराया है ये आगे की लीला का वर्णन करेंगे और तब ये निर्णय करेंगे भाई ये पद्मा बहुत गड़बड़ करती है अब एक काम करो वृंदावन के राज्य के ऊपर राधारानी का अभिषेक कर दो अभिषेक हो जाएगा तो सब जगह ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि अब तो वृंदावन के ऊपर राधारानी का अधिकार हो गया है तो ये चोरी चकारी जो होती है ये चोरी चकारी बंद हो जाएगी जब तक अधिकार निर्धारित नहीं है तब तक गड़बड़ होती रहेगी और यदि किसी के अधिकार की घोषणा हो जाए तो फिर यह चोरी चकारी बंद हो जाएगी इसलिए श्री राधिका का अभिषेक होना चाहिए ये बात राधिका के अभिषेक के लिए एक सुंदर वातावरण बनाया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि नहीं राधिका का अभिषेक हम लोग करेंगे ये आगे यहां पर ही शिवप्रिया जी उनमें थोड़ा सा मान उत्पन्न होगा ये अध्याय अब सखियों की जो वार्ता है उसमें पर करेंगे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय गौर हरी वो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद